महाभारत द्रोण द्रोणपर्व सप्तमोध्याय द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर अभिषेक कौरव सेनाओं का युद्ध और द्रोण का पराक्रम द्रोण द्रोणवाच वेदम षडंगम वेदाह अर्थविद्याम शस्त्राणी विविधानि च द्रोणाचार्य ने कहा राजन मैं छह अंगों सहित वेद मनुजी का कहा हुआ अर्थशास्त्र भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या और अनेक प्रकार के अर्थशास्त्र भी जानता हूँ ये चाप्युक्ता मय गुणा जय कांक्ष सर्वान योध इसम पांडवान विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम लोगों ने मुझमें जो जो गुण बताए हैं उन सबको प्राप्त करने की इच्छा से मैं पांडवों के साथ युद्ध करूंगा पार्स तम तो राज्य से कथचन सही श्रेष्ठो वधार्थ मुरुष राजन मैं ध्रुपद कुमार धृष्टदुम्ड को युद्धस्तन में किसी प्रकार भी नहीं मारूंगा क्योंकि वह पुरुष प्रवर धृष्टद्ड मेरे ही वध के लिए उत्पन्न हुआ है योधय श्याम सैन नास्यन्सर्व सोमकान्नतमा पांडवा युद्धे योधय श्यंति मैं समस्त सोमकों का संहार करते हुए पांडव सेनाओं के साथ युद्ध करूंगा परंतु पांडव लोग युद्ध में प्रसन्नता पूर्वक मेरा सामना नहीं करेंगे संजय सजय उवाच सभ्युातच्रे सेनापति तत द्रोणम तव सुत राजदृषे न कर्मण संजय कहते हैं राजन इस प्रकार आचार्य द्रोण की अनुमति मिल जाने पर आपके पुत्र ने उन्हें पुत्री विधि के अनुसार सेनापति के पद पर किया अथा से पाह। सेना यथा सेनापत्यकह सक्र मुखा सुराह तदनंतर जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंध को सेनापति के पद पर किया था उसी प्रकार दुर्योधन आदि राजाओं ने भी द्रोणाचार्य का अभिषेक किया तथो वादित्र घोषण श प्राधुरा चेत द्रोड़े हर्ष सेनापत उस के घोष तथा शंखों की गंभीर ध्वनि के साथ द्रोणाचार्य के सेनापति बना लिए जाने पर सब लोगों के हृदय में महान हर्ष प्रकट हुआ तथा पुण्या घोषेण स्वस्थ वाद स्विथ सबीत शब्द सूतम आगत बंदीना जय शब्दाग्रण नती नरती तय साम सत्कृत मेधिरे पांडवाजिता पुण्यावाचन स्वस्थ सूत मागध और बंदे जनों के स्त्रोत्र गीत तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के जय जयकार के शब्द से एवं नाचने वाली स्त्रियों के नृत्य से द्रोणाचार्य का विधिवत सत्कार करके कौरवों ने यह मान लिया कि अब पांडव पराजित हो गए तु संप्राप्य भारद्वाजो महारथ युर्व्यूह सैन्यगी तो राजन महारथी द्रोणाचार्य सेनापति का पद पाकर अपनी सेना की व्यूह रचना करके आपके पुत्रों को साथ ले युद्ध के लिए उत्सुक हो आगे बढ़े सैन च कलिंग तवात्म दक्षिण पार्थिव समर्शि दंशिता सिंधराज जयदत्थ कलिंग नरेश और आपके पुत्र विकर्ण ये तीनों उनके दक्षिण पार्श्व का आश्रय ले कवच बाँधकर खड़े हुए प्रपक्ष गांधार गांधार के के विमल देश प्रधान प्रधान के साथ जो द्वारा युद्ध करने वाले थे गांधार राज सकुनी उन दक्षिण पार्श्व के योद्धाओं का प्र... प्रपक्ष अर्थात सहायक बनकर चला कृपच कृत ब्रमा चित्रसेनो विवंसती मुखाया सभ्यम पक्ष कृपाचार्य कृतवर्मा चित्रसेन विंशति और दुस्साहन आदि वीर योद्धा बड़ी सावधानी के साथ द्रोणाचार्य के वाम पार्श्व की रक्षा करने लगे तेषा प्रपक्षा काम्बोजा सुदक्षिण पुरा पुरस्विर महावेह गयी सकाश्च यवनि सा। उनके सहायक या प्रत्यक्ष थे सुदक्षिण आदि काम्बोज देशी सैनिक ये सब लोग शकों और यौनों के साथ महान वेघशाली घोड़ों पर सवार हो युद्ध के लिए आगे बढ़े मद्रास संचिचोदेच मानवास्वूरसे शूद्रश् मृदयी सौ वीरा कृतवाच् दाक्षिणायावश तवात्मज पुरस्कृत सूतपुत्र से पृष्ठ हर्षय्या ययोत्सवुत मद्र त्रिगर्त अम्ब्ट प्रतीच्य उदीत्य मलौ शिवि सूस शूद्र मलद सौवीर खतव प्राच्य तथा दक्षिणात्य वीर ये सब के सब के के आपके पुत्र दुर्योधन को आगे करके पुत्र के भाग में रहकर अपनी सेनाओं हर्ष प्रदान करते हुए आपके पुत्रों प्रवर सर्वयधान कर्ण प्रमुख सर्वधन विराम समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ विकर्तन पुत्र कर्ण सारे में नूतन शक्ति और उत्साह का संचार करता हुआ संपूर्ण धनु के आगे आगे चला तस्तो महा काज स्वाण हसयन हस्त कक्षो महाकेत समाद्यति उसका अत्यंत कांतिमान विशाल ध्वज बहुत ऊंचा था उसमें हाथी को बांधने वाली संकल का चिन्ह सुशोभित था वह ध्वज अपने सैनिकों का दीप्यमान हो रहा था नीस्म व्यसलम कश्वा कर्णत भिशोकाशाभवन सर्वे राजा न कुर कर्ण को देख कर किसी को भीष्मजी के मारे जाने का दुख नहीं सहित सब राजा शोक रहित हो गए बहु योद्धा तत्रा जलपंत दृष्टि पांडवा हर्ष में भरे हुए बहुत से योद्धा वहां वेगपूर्वक बोल उठे इस रण क्षेत्र में कर्ण को उपस्थित देख पांडव लोग ठहर नहीं सकेंगे कर्ण ही समरे शक्तो जे तुम देवान सवा सुमान किम पाण्डव सुतान युद्धे ही पराक्रमान क्योंकि कर्ण समरांगण में इंद्र के सही देवताओं को भी जीतने में समर्थ है फिर जो बल और पराक्रम में कर्ण की अपेक्षा निम्न श्रेणी के हैं उन पांडवों को युद्ध में पराजित करना उसके लिए कौन बड़ी बात है पार्था पार अपने भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीष्म ने तो युद्ध में कुंती कुमारों की रक्षा की है परंतु कर्ण अपने तीखे बाणों द्वारा उनका विनाश कर डालेंगे एवं ब्रुअंत पुण्यम हृष्टू विषा पते राधेय पूजय तसन्त निर्जयु अस्माको द्रोड़े विहिब प्रजानाथ इस प्रकार प्रसन्न होकर परस्पर बात करते तथा राधानंदन कर्ण की प्रशंसा और आदर करते हुए आपके सैनिक युद्ध के लिए चले उस समय द्रोणाचार्य ने हमारी सेना के द्वारा सकट व्यूह का निर्माण किया था परेशान क्रौच एवा से व्यूह राजन, राजन हमारे महामनस्वी शत्रुओं की सेना का क्रौच व्यूह दिखाई देता था। भारत धर्मराज स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक उस की की रचना थी प्रमुख तदस्ते साम तस्तस्तु सेना धन पांडवों के उस व्यू के अग्र भाग में अपनी वानरध्वज को बहुत ऊचे तक फहराते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन खड़े हुए थे धाम आदित्य पद के पार्थ साम दीपया पांडव महात्मनः अमित तेजस्वी अर्जुन का वह ध्वज सूर्य के मार्ग तक फैला हुआ था वह संपूर्ण सेनाओं के लिए श्रेष्ठ आश्रय तथा समस्त के तेज का पुंज था वह ध्वज पांडुनंदन महात्मा युधि की सेना को अपने दिव्य प्रभा से उद्भाषित कर रहा था यथा प्रज्वलित सूर्य युगान ते व ही वसुंधरा दिव्य तथा सर्वत्र धीमतः जैसे प्रणय काल में प्रज्वलित सूर्य सारी वसुधा को दे करते दिखाई देते हैं उसी प्रकार बुद्धिमान अर्जुन का वह विशाल ध्वज सर्वत्र प्रकाशमान दिखाई देता था योद्धा अर्जुन धनुषां श्रेष्ठी धनुषाबरम वासुदेव स्थता चक्राण सुदर्शन समस्त योद्धाओं में अर्जुन श्रेष्ठ है धनुषों में गांधी श्रेष्ठ है संपूर्ण चेतन सत्ताओं में सच्चिदानंद घन वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है और चक्रों में सुदर्शन श्रेष्ठ है चतरेताजान से वहर पर महात्मा बलसे श्वेत घोड़ों से सुशोभित वरत रथ इन चार तेजों को धारण करता हुआ छत्रों के सामने उठे हुए कालचक्र के समान खड़ा हुआ इस प्रकार वे दोनों महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन अपनी सेना के अग्रभाग में सुशोभित हो रहे थे ताव मुखे ततो समरे राजन आपकी सेना के प्रमुख भाग में कर्ण और शत्रुओं की सेना के अग्रभाग में अर्जुन खड़े थे वे दोनों उस समय विजय के लिए रोसावेश में भर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से रण क्षेत्र में परस्पर दृष्टि सहसा भारत द्वार महारथे आरतनाद इन घोर इन वसुधा समकम पत तदनंतर सहसा महारथे द्रोणाचार्य आगे बढ़े फिर तो भयंकर आरतनाद के साथ सारी पृथ्वी का उठी तत सुमकाशम आवृण सदिवाकर वादूत को से इसके बाद वायु के वेग बड़े जोर की धूल उड़ी जो रेशमी वस्त्रों के समुदाय से प्रतीत होती थी उस तिब्र एवं भयंकर धूल ने सूर्य सहित समूचे आकाश को ढक लिया आकाश में मेघों की घटा नहीं थी तो भी वहां से मांस रक्त तथा तो हड्डियों की वर्षा होने लगी पर से नाम ते तथा पर्याप्तन पतं नरेश्वर उसमें गिद्धबाज़ बगले कंक और हजारों कौवे आपकी सेना के ऊपर ऊपर उड़ने लगे गोमाशाधि पिपासंतस्य संत गिद जोर जोर से दारुण एवं भेदायक बोली बोलने लगे और मांस खाने तथा रक्त पीने की इच्छा से बारंबार आपकी सेना को दाहिने करके घूमने लगी अप तीप्य मान चाता पुच्छेना उस समय एक एवं देदित उल्का में अपने भाग द्वारा सबको घेरकर भारी गर्जना और कंपन के साथ पृथ्वी पर गिरी भास्करस्या भवद्राजन राजन भास्कर पति द्रोण के युद्ध के लिए प्रस्थान करते ही सूर्य के चारों ओर बहुत बड़ा घेरा पड़ गया और बिजली चमकने के साथ ही मेघ गर्जना सुनाई देने लगी एबह प्रादुरा संत दारुणा उत्पाता जीवितक्षिण ये तथा और भी बहुत से भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो युद्ध में वीरों की जीवन लीला के विनाश की सूचना देने वाले थे तथा प्रवृत्ति युद्ध परस्परवि कुर पांडव सैनिया शब्द नापुरी जगत तदनंतर एक दूसरे के वध की इच्छा वाले कौरवों तथा पांडवों की सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा और उनके कोलाहल से सारा जगत व्याप्त हो गया तेन्दोन सुसंद पांडवा कौरवि अभ्यग्न सय जय कृद्धा प्रहारि क्रोध में भरे हुए पांडव तथा कौरव विजय की अभिलाषा लेकर एक दूसरे को तीखे द्वारा लगे। वे सभी योद्धा प्रहार करने में कुशल थे। माधनुर्धर महा तेजस्वी द्रोणाचार्य ने पांडवों की विशाल सेना पर सैकड़ों पहने की वर्षा करते हुए बड़े वेग से आक्रमण किया द्रोणम अभ्युद्यतम दृष्टा पांडव आस संजय प्रत्येगृहण तदा राज राजन उस समय द्रोणाचार्य को युद्ध के लिए उद्यत देख दे पांडवों ने पृथक पृथक बाणों की वर्षा करते हुए उनका सामना किया विक्षो चाला बला हका जैसे वायु बादलों को उड़ाकर कर छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार द्रोणाचार्य के द्वारा छत पांचालों पांडवों की विशाल सेना वितर हो गई। द्रोण ने युद्ध में बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके क्षण भर में पांडवों तथा संजय को पीड़ित कर दिया ते व्यमान द्रोड़ ना सब पंचालाक धृष्ट धुम्न अप जैसे इंद्रदानवों को पीड़ा देते हैं उसी प्रकार द्रोणाचार्य से पीड़ित हो धृष्ट धुम्न आदि पांचाल योद्धा भय से कापने लगे तथो दिव्यास भिथुरो से निर्माथ अभिन द्रोणादि का तब के यज्ञसेन कुमार महारथी अपने बाणों की की वर्षा से द्रोणाचार्य सेना को बारंबार घायल किया। निवार तथ सर्वहान कुरूणप्यवधित बलवान ध्रुपुत्र ने अपने बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य की बाण वृष्टि को रोककर समस्त कौरव सैनिकों को मारना आरंभ किया संयम तू तथो द्रोण समापिता पार्षत समुपाद्रवत तब महाधनुष द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को काबू में करके उसे युद्धस्थल में स्थिर भाव से खड़ा कर दिया और द्रुपद कुमार पर धावा किया सब बाढ़ सो पू, पूजत पार्षत मघवान सहसा दान वहा जैसे क्रोध में भरे हुए इंद्र सहसा दानवों पर बाणों की बोछार करते हैं उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ कर दी ते कंप्यम आतोड़ नाजया पुनः पुनः ने जैसे सिंह दूसरे को भगा देता है उसी प्रकार के बाणों से विकंपित हुए तथा संजय बारंबार युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे तथा चर द्रोड़ पांडव भले भली अत चक्र भद्राजन तदुत विवाह राजन बलवान द्रोणाचार पांडवों की सेना भी अलात चक्र की भांति चारों ओर चक्कर लगाने लगे यह एक अद्भुत सी बात हुई खबर नगर कल्पम कल्पितम साधिष्टयाचर नगर कल्पम कल्पतम सा श्रिष्ठ या चलधलील पताक वलिता स्वस्फिक विमल केतु त्रासनम शासण रथवरम बदिू संजहारारितेनाम शास्त्रोक्त विधि से, से निर्मित हुआ आचार्य के ज... आचार्य द्रोण का वह श्रेष्ठ रथ आकाशचारी गंधर्व नगर के समान जान पड़ता था वायु के वेग से उसकी पताका फहरा रही थी वह रथी के मन को आहलाद प्रदान करने वाला था उसके घोड़े उछल उछल कर चल रहे थे उसका ध्वज दंड मणि के समान स्वच्छ एवं उज्वल था वह शत्रुओं का भयभीत करने वाला था उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर द्रोणाचार्य शत्रु सेना का संहार कर रहे थे इत महात द्रोण परमड़ी अभिषेक परमणी द्रोण पराक्रम सप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में द्रोण पराक्रम विषयक सातवां अध्याय पूरा हुआ